दूर है मंजिल दूर सही प्यार हमारा क्या कम है पग में काट लाख सही पर ये सहारा क्या कम है हमारा कोई अपना तो है हमरा कोई अपना तो है हो ओ ओ ओ ओ सुख है एक छाव ढलती आती है जाती है दुख तो अपना साथी है राही मनवा दुख की चिंता क्यों है है। दुख तो अपना साथी दोस्तों नमस्कार हमने एक बात कही कि आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है शुरू में जो गाना आया है उससे आपने यह तो समझ ही लिया होगा कि आज जो बात हम करने जा रहे हैं उसमें कुछ थोड़े से दुख की चर्चा अवश्य होने वाली है जी हां बिल्कुल सही सोचा आपने क्यों क्योंकि आज मैं आपके सम्मुख एक ऐसी भावना की बात करने जा रहा हूं जो कि कम से कम जिसका मैं तो बहुत बड़ा शिकार हूं और यहां पर उस बात को करते समय मुझे अपने एक वरिष्ठ गुरु की याद आ रही है जिनसे बहुत सी बातें मैंने सीखी इस भावना के बारे में और आज मैं वही आपके साथ में शेयर कर रहा हूं साझा कर रहा हूं और यह भावना है निराशा की हां देखिए बहुत बार ऐसा कहा जाता है लोग कहते हैं कि अरे भाई निराशा की भावना को निकाल दो अपने शब्दकोश में से गांधी जी ने भी कहा था और बहुत से लोग जब बच्चों को शिक्षा देते हैं तो यह बात जरूर कहते हैं मगर यार निराशा को निकाल देना निराशा हमारे शब्द कोश से ही निकल जाए ऐसा संभव है क्या मैं तो साहब नहीं समझता हूं और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम तो साधारण मनुष्य हैं और हमें तो निराशा का अनुभव होता ही है क्योंकि अब निराशा तो होगी भाई जहां पर आशा होगी जब आशा पूरी नहीं होगी तो निराशा होगी तो अब सवाल यह है कि निराशा को कैसे स्था? उसका मुकाबला किया जाए यानी उससे निपटा कैसे जाए तो यहां पर हमारे गुरु जी का एक सुझाव था उनका कहना यह था कि निराशा जब भी आए तो उसका आदर करिए आदर करिए मतलब ऐसे आदर करिए जैसे यह समझ लीजिए कि वह आपका मेहमान है अच्छा अब यहां पर मेहमान समझना जो उन्होंने बात कही वह मेरी बहुत दिनों बाद समझ में आई कि मेहमान का मतलब यह है कि भैया जो आया है वो चला जाएगा निराशा कोई रिश्तेदार नहीं है यानी निराशा कोई परिवार का सदस्य नहीं है कि जो आया तो रह ही जाएगा निराशा अतिथि है आएगा और अगर आपने उसको अतिथि समझ लिया तो जब आया तो भैया चला जाएगा अब देखिए अब सवाल उठता है कि अतिथि अब अतिथि कौन से हो सकते हैं अतिथि हो सकते कोई तो ऐसे जिनको हमने खुद बुलाया हो कि साहब आमंत्रित किया भैया आइए आप हमारे यहां कभी क्या होता है कोई अतिथि ऐसे आते हैं जो कहते साहब मैं आपके भाई साहब का दोस्त हूं तो वो आ जाते हैं वो संदर्भ लेकर के आते हैं कि भैया किसी के रेफरेंस से आ गए और कभी कभी आप दरवाजा खोलते हैं और साहब आपके सामने कैसे अतिथि होते हैं जिनको ना तो आपने बुलाया है ना किसी का संदर्भ है वह आ गए अब निराशा भी इसी तरह से है कभी कभी निराशा को आप खुद बुलाते हैं कभी किसी के जरिए आती है और कभी ऐसे ही आ जाती है अब जरा इसको देखिए यहां पर अब आप सोचेंगे साहब निराशा को कौन बुलाएगा हा बुलाएंगे साहब अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग निराशा को खुद बुलाते हैं वो कैसे बुलाते हैं जब हम अपने ऊपर दया करने लगते हैं अरे यार हमसे तो होगा नहीं देखिए मैं आपको बता रहा हूं ये दया मैं आपको अपने जीवन में कहां पर हुई है वो आपको बता सकता हूं यहां पर दया जो है उसको आप एक बात समझ लीजिए वो ऐसा होता है ना जब मैं अपने को नीचा दिखाने लगता हूं मैं ये कहता हूं भाई मैं तो बहुत कमजोर हूं मुझसे देखिए मैं कमजोर हूं नहीं ये मैं आपको बता दूं मगर कभी कभी ऐसा लगता था कमजोर हूं इन द सेंस कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा अब ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा उसके लिए मैं खुद से बहाना बना रहा हूं कि भाई मैं कमजोर अब यहां पर ये ये जो मैं कमजोर हूं ये बात दो तरह की हो सकती है ये भी समझ लीजिए पहली बात तो क्या होती है मैं विनम्रता में कह दूं कि नहीं भाई मुझसे नहीं हो पाएगा मैं अरे कहां मैं साहब कहां ये उठा ये आपकी मदद कर पाऊंगा और कहां ये सेल्फ पिटी हो सकता है कि जब सेल्फ पिटी होगा तो क्या होगा जब मैं विनम्रता से कह रहा हूं तब इसका मतलब यह है कि मैं घमंड नहीं कर रहा हूं मगर जब यह सेल्फ पिटी होता है तो इसका मतलब मैं अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को दबा दे रहा हूं और यह जो दबाने वाली बात है यह कहां से आती है यह आपको बता दूं यह आती है बचपन से आपको मां बाप जो है वह कंपेयर करते रहते हैं कि फलाने देखो तो हम तो साहब आपको बता दें कि हम तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा ढीले थे बचपन में नहीं बाद में हम तेज हो गए यह बात सही है मगर बचपन में जब हम ढीले थे तो हमारी हमेशा तुलना जो थी वह हमारी एक बहन थी मौसी की बेटी उनसे की जाती थी कि उनको देखो हमेशा फर्स्ट हमेशा फर्स्ट और एक आप है आपको पढ़ने के लिए इतनी सुविधाएं दी गई और उसके बाद भी आपकी यह हालत अब यार जब ये हर बात में हमको ये बताया जाने लगा तो हम धीरे धीरे खुद अपने अंदर जो थे वो मतलब हमको लगने लगा यार कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है अब आपको बता दूं साहब मैंने बहुत से अचीवमेंट्स भी पाए हैं बहुत से अचीवमेंट्स हुए हैं मेरे मगर ये तो हमारी आदत होती है कि जो हम जो चीज हमें सेटिस्फाई करती है ना कालांतर में वह हम भूल जाते हैं मगर जिस चीज से डिससेटिस्फैक्शन रहता है वो याद रह जाती है यानी कि भैया सुख जो है ना वो तो आता जाता रहता है मगर दुख दुख खास तौर से वो जो दिमाग के अंदर घुस गया है वो दुख बना रहता है वो कहीं जाता वाता नहीं है तो अब क्या होता है कि अब अगर जो जैसे हमारे तो हम बैंकिंग के हिसाब से बात करते हैं तो हम लोग हर चीज में नेटिंग करने की कोशिश करते हैं नेटिंग का मतलब होता है भैया जो प्लस है और माइनस है उसको जोड़ लो तो मान लो सुख जो है वो प्लस है दुख माइनस है तो कोशिश ये करो कि प्लस ज्यादा रहे तो आपका क्रेडिट बैलेंस रहेगा और माइनस ज्यादा हो गया तो डेबिट बैलेंस हो गया तो अब क्या कर सकते हैं यहां पर यह हमने जो देखा वो आपको बता रहा हूं जब निराशा के बादल बहुत अधिक छा गए यानी कि बिकॉज ऑफ दिस सेल्फ पिटी जो अपने ऊपर क्या बोलते हैं अपने ऊपर तरस खाते खाते जब बहुत दुखी हो गए तो उसमें कभी कभार हमने यह भी सोच लिया कि यार ऐसा थोड़ी है कि हम हमेशा सब कुछ बुरे ही रहे अरे कभी हम अच्छे भी रहे हम आपको इसका एक उदाहरण बताते हैं ठीक है हम पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ढीले रहे मगर हम उसका बदला कैसे चुकाते थे हमने अपने आप को बताया यार कि हम आखिरकार 15-16 घंटे पढ़ते तो थे तो अगर हमारा नेगेटिव यह था कि हमारे मतलब हमारा ज्ञान हमारी डिवीजन खराब थी तो उसके हम कमी पूरी करते थे कि भाई हम 15-16 घंटे पढ़ लेते थे अब, अब आपको यह बताए कि ये जो अपने आप को था ना जब हम बताते थे खुद को कि यार हम ये करते थे तो ये अपने आप को हम एक तरह का अच्छी बात बता रहे थे याद दिला रहे थे कि हमारे जिंदगी में कुछ प्लस भी है जिससे कि वो माइनस कम हो जाए अब यहां पर कभी कभी हमको ये लगता है कि कभी कभी जब गुस्सा आता था अपने ऊपर हां अपने ऊपर ही गुस्सा आता था तो उसमें यह मन करता था कि क्या कर दे अब आप पूछें गुस्सा क्यों आता था अरे भाई गुस्सा इसलिए आता था कि यार हम डिवीजन खराब हो गई अब वो डिवीजन खराब हो गई निराशा हुई हमको तो अब उस गुस्से को हमने जो समझा कि अगर गुस्सा ही करते रह गए तब तो यार मुश्किल हो जाएगी तो अब गुस्सा मत करते रहो कुछ तो यह तो समझो कि भाई गुस्से को भी थोड़े टाइम तक रखो हमको ख्याल है एक बार ऐसी रिजल्ट मिला था उसमें ठीक है रिजल्ट मिलने में हमको मालूम था कि हमने ठीक नहीं किया है मगर हमें याद है कि जिस दिन रिजल्ट मिला उस दिन साइकिल स्टैंड पर यूनिवर्सिटी के साइकिल स्टैंड पर फालतू ही एक आदमी से झगड़ा कर लिए उस बेचारे ने कुछ नहीं किया था उसने हमारी साइकिल को उठा करके कहीं और रख दिया था और उस जगह पर अपनी साइकिल लगा दी हमको जब आए तो साइकिल ढूंढी स्टैंड में अपनी जगह नहीं मिली तो खैर साइकिल स्टैंड वाले ने बता दिया भैया वहां रखी है हम बोले कि किसने रखी है वो बताया कि अरे ये जो यहां थे ये लोग तीन चार लोग थे एक साथ तो ये इनको जगह एक साथ है खड़ी करनी थी तो ये यहां रख दिया हम बोले साले ऐसी ऐसी हम उनकी साइकिल उठा करके बाहर वो सड़क के बगल में था वहां ले जाके फेंक दिए अब हम फेंक तो दिए हम जानते थे कि अगले दिन झगड़ा होगा और झगड़ा हुआ ठीक है वो अपनी जगह पर है मगर अब सवाल ये है कि यार देखिए दूसरा हमको कमजोर समझे ये तो ठीक मगर हम खुद को कमजोर समझे ये हमको बर्दाश्त नहीं तो अब सवाल ये है कि अगर हम अपने को मजबूत दिखाना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत गुस्सा कर लिया मगर ये समझ लीजिए कि अपने आप को संभालने की जिम्मेदारी तो हमारी ही थी उसमें कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता था और हमने खुद अपने आप को संभालने की जिम्मेदारी उठाई तो साहब ये जो हमने निराशा जिसको हमने खुद से बुलाया था इससे निबटने के लिए बस आप खुद ही कोशिश कर सकते हैं जैसे हमने की और हम आपको भी यही बात कह सकते हैं कि भाई हम कोई शिक्षा नहीं दे रहे हम खाली आपको बता रहे हैं कि हमने जो किया आप इसमें कुछ और तरीका ढूंढिए तो हमें बताइएगा क्योंकि यह समझ लीजिए कि अगर निराशा से हम अपने आप को अपनी नजरों में गिरा लेंगे तो भैया इसका कौनों इलाज नहीं तो अपनी नजरों में नहीं गिराना है निराशा की वजह से अरे हम मालूम है यार प्रमोशन के इम्तहान में इतनी बार फेल हुए मगर हम बार अपने को हम यही आश्वासन देते रहे कि अरे भाई बैंकॉक ने फेल किया ना हम तो खुद को नहीं फेल किए और जब हम खुद को नहीं फेल किए तो खत्म बात हम कहां नीचे हुए तो एक बात ये अब देखिए अब एक दूसरी निराशा आई वो आई बिना बुलाए तो अब बिना बुलाए जो निराशा आ रही है वो दो तरह की होती है एक तो वो होती है जो कि भैया भगवान दे देता है यहां पर हमारे लिए तो बैंकों भगवान था जो हमको निराशा दिया तो अब एक तो वह निराशा है और एक दूसरी निराशा क्या होती है जो कि दुश्मनों से मिलती है अब साहब दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है क्योंकि दुश्मनों से भी निराशा मिलती है और दोस्तों से भी निराशा मिलती है तो अब सबसे पहले तो भगवान से जो निराशा मिली अच्छा भैया जब देखिए भगवान से जो निराशा मिली उसमें आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि भगवान है आपको आशा भी देता है निराशा भी देता है और सच बात तो यह है कि अब हमने खुद को यह भी समझा लिया है कि भैया अगर भगवान हमेशा सब कुछ अच्छा ही अच्छा देता रहे तो तो बुरियत हो जाएगी वो तो ऐसा ही हो जाएगा कि खाली रसमलाई है रसमलाई खा रहे हैं अरे भाई रसमलाई के साथ में थोड़ी भुजिया भी खाने की जरूरत होती है तो अगर जो खाली रसमलाई ही मिलती रही तो भगवान की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी तो भगवान भी भैया बड़ा चतुर है वो इसका मौका नहीं देता है कि आप उसकी वैल्यू खत्म कर दीजिए इसलिए वो निराशा को मौके मौके पर देता रहता है तो यार देता रहता आप यह समझ लीजिए कि ये भगवान अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए दे रहा है तो चलिए ठीक है भाई भगवान की भी इज्जत बनी रहे हमारी भी इज्जत बनी रहे भगवान की भी बनी रहे अच्छा फिर कभी कभी हमें यह लगता है कि यार भगवान को गालिए देते रहे हर बात में तो हर बात में कि यानी जहां निराशा मिली वहां कह दे भगवान ने किया तो अच्छा फिर भगवान को हम मतलब आप शब्द दुर्शब्द कहें ये तो बात ठीक नहीं है आप जब भी ऐसा कहेंगे तो जिसको भी आप गाली दीजिएगा वो तो चला जाएगा आपके पास से तो भगवानों आपसे दूर हो जाएगा हां एक न, एक तरीके से अच्छा है कि भगवान दूर हो गया तो भगवान अपने पास नहीं बुलाएगा तो भगवान ने नहीं बुलाया चलिए यह संतोष की बात है मगर भगवान आपके पास से भी हट जाएगा तो जो धार्मिक लोग हैं यानी जिनको हमारी तरह नहीं है जिनको भगवान की मदद की जरूरत है वो भैया ऐसा ना करें हम तो देखिए हमें तो ज्यादा मदद की जरूरत मिल जाती है ठीक है नहीं मिल जाती है वो भी ठीक है मगर हम एक ही बात कह सकते हैं कि भगवान से जो निराशा मिली वो मिल गई उसको उसमें कोई कोसने की गाली देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आपने बहुत बार कोसा तो एक तरह से यह भी समझ लीजिए कि वह अपने आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाता है अब देखिए अब सवाल एक और आता है कि वह निराशा जो दुश्मनों से मिली हो दुश्मन मतलब इसमें हमारे दफ्तर के मतलब क्या बोलते हैं सहकारी सह, सहयोगी साथी या जो हमारे अफसर लोग रहे हैं? हम बोलते ना भैया हम ये नहीं हुए क्योंकि अरे हम उनके जैसे चमचे नहीं थे अरे फलाने ने हमारी जाके चुगली कर दी तो अब यहां पर सवाल ये है कि क्या ये सब उन्होंने ही किया ऐसा है नहीं यार कुछ गलतियां अपनी भी होती हैं हम देखिए हम आपको एक बात बताएं हम एक अपनी कहानी आपको शायद पहले भी बता चुके हैं मगर यहां पर आपको फिर एक बार उस कहानी को दोहरा देते हैं हमें हम साओपलो में पोस्टेड थे मतलब बैंक के नौकरी में साओपौलो नाम का एक शहर था वहां पोस्टेड थे और वहां पर हमारा काम था रिप्रेजेंटेटिव होने का तो हम साहब बैंक के रिप्रेजेंटेटिव थे वहां और वहां पर हम रिप्रेजेंटेटिव थे और यहां पर यानी कि साओपोलो ब्राजील से हमको रिपोर्ट करना होता था किसी एक अफसर थे हमारे उनका नाम नहीं लूंगा उन वो यहां बंबई में बैठते थे तो अब साहब क्या हुआ कि उन्होंने एक बार हमसे कुछ जानकारी मांगी साव पौलों के बारे में कुछ व्यापारिक जानकारी राष्ट्रीय जानकारी कुछ क्योंकि हमारे काम में था कि हम वहां से इंफॉर्मेशन भेजते थे तो साहब उन्होंने जो जानकारी मांगी हमने वो जानकारी अपने कागज पे उतारी और भेज दी जानकारी भी क्या हम कौन सा वहां पर बहुत मतलब क्या बोलते हैं बिजनेस एनालिसिस का तो हमारा धंधा था नहीं हम अखबारों से बिजनेस मैगजीन से जो कुछ पढ़े उसी को लेकर के दे दिए कुछ इंडियन कॉन्सुलेट से भी जानकारी ली थी हमने हमने वो एक लंबी चौड़ी 10-12 पन्ने की चिट्ठी बनाई और उनको भेज दी जब वो चिट्ठी यहां पहुंची तो उसमें जो निष्कर्ष हमने भेजा था वो निष्कर्ष यहां के उच्चाधिकारियों के मनोनुकूल नहीं था यहां पर वो लोग हमसे ये निष्कर्ष चाहते थे कि हम उस कार्यालय को बंद करने की संस्तुति करें और उसमें हम ये कहें कि साहब यहां पर व्यापार का कोई मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हमने नहीं कहा था क्योंकि ऐसा था नहीं अरे तीन साल में व्यापार दस मिलियन से एक हजार मिलियन हो गया था तो हम कैसे कह देते यार कि यह व्यापार की संभावना नहीं है भारत और ब्राजील के बीच में और उसी समय ब्रिक्स बन रहा था तो जब हमने वैसा भेजा उन साहब ने हमको एक फोन किया भारत और ब्राजील के समय में ऐसा था कि जब हमारा कार्यालय बंद हो जाता था या ऐसा कुछ था तो यहां का या जब हमारा कार्यालय खुलता था तो वहां यहां का कार्यालय बंद हो रहा था ऐसा कुछ समय का चक्कर था उन्होंने हमको खैर साहब फोन किया रात बिरात कभी तो जब फोन आया तो हम शायद सो रहे थे हम सोकर उठे और उनको फोन लिया और जब उनसे बात किया तो उन्होंने कुछ अपनी बात कहनी शुरू की हमने भी अपनी बात कहनी शुरू की उन्होंने कहा कि अरे आप बात नहीं समझ रहे हैं हमने कहा साहब हम तो खूब समझ रहे हैं आपकी समझदारी ही कम है और हमने एक्चुअली शायद डफर और स्टोपिड शब्द का भी इस्तेमाल कर दिया था बस साहब अब चूंकि यह तो केंद्रीय कार्यालय में बैठे साहब थे इन्होंने उस डफर और स्टुपिड शब्द को पकड़ लिया आप विश्वास करिए वर्ष 2000 में 2002 में मैंने यह शब्द कहा था और उसके बाद उन सज्जन ने ऐसा कर दिया कि मैं अगले 12 साल तक भारतीय स्टेट बैंक की नजरों में डफर और स्टुपिड ही साबित होता रहा अब यहां पर देखिए मैं उस शत्रु उस दुश्मन उस दुष्ट पापी के बारे में जो भी कहूं उसने मुझे निराशा की स्थिति में डाला मगर गलती तो मेरी थी ना आखिरकार मुझे क्या आवश्यकता थी उसको डफर और स्टुपिट कहने की अब साब नहीं किया अब गलती कर दी हमने और तो अब उस निराशा को हम कब तक अपने मन में लेकर बैठे रहे हमने साहब थोड़े दिनों बाद वो निराशा निकाल दी मगर बहुत लंबे समय तक वो निराशा रही हमारे समय में हम केवल एक ही बात समझ पाए वहां से कि जिंदगी कोई सीधी साधी दौड़ नहीं है ये बाधा दौड़ है भैया और बीच बीच में अगर बाधा नहीं देख पाए तो आपको उसकी सजा अच्छी भली मिलेगी अच्छा अब एक तीसरी निराशा भी मैंने आपसे कहा ना यह निराशा है जो अपनों से निराशा होती है यहां पर क्या होता है कभी कभी अपने ठेस पहुंचा देते हैं ठेस कैसे पहुंचा देते हैं मैं यह नहीं कहता कि उन्हें जानबूझ के ठेस पहुंचाते हैं मैं सिर्फ यह कहता हूं कि वो अनजाने में ठेस पहुंचा देते हैं जैसे आपको बताता हूं क्या ठेस होती है जब नंबर खराब आते थे ना तो हमारे घर में ये था कि भाई माता पिता डांटते तो थे पीटने का काम छोड़ दिया था डांटते तो थे तो उसमें डांट में एक डांट का हिस्सा यह अवश्य होता था कि दोस्ती बाजी में तुम्हारा टाइम जो है वो ज्यादा जाता है पढ़ाई कम करते हो अब यार यह जो निराशा हमारे अंदर थी कि भैया नंबर कम आए हैं उसमें जब यह डांट का हिस्सा मिलता था कि दोस्ती तो अब आप क्या करिए ये तो अपने वाले अपने लोग दे रहे अपने मां दे रही है अपने पिताजी दे रहे मगर अब अगर उसी को हम आज जब ठंडे दिमाग से सोच रहे हैं तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि वो जो बातें कह रहे थे वो सही कह रहे थे कुछ ज्यादा गलत नहीं कह रहे थे क्योंकि शायद हम दोस्ती में समय बर्बाद नहीं करते तो हो सकता बेहतर रिजल्ट आया होता अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं हमारे गुरुजी ने जो कहा कि जब आप बहुत निराश होते हैं तो आप तीन तरह की प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं एक तो आप पीछे हट सकते हैं भैया मान जाइए कि ठीक है साहब जो कहा आपने ठीक है जो हम लोगों ने शुरू में बात कही ना सेल्फ पिटी आ जाता है वही सेल्फ पिटी आ गया दूसरा हो सकता है बहुत आक्रामक हो जाए मतलब बहुत विरोध करने लगे आपने मुझे कैसे कह दिया साहब कहां दोस्ती है कहां दोस्तीबाजी करते हैं कहां टाइम वेस्ट कर रहे हैं या तीसरा है सरेंडर कर दो तो। हां साहब हम तो हैं ही बुरे साहब यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने पीछे हट जाने वाली बात है या तो पीछे हट गए सरेंडर कर दिया और या आपने रिएक्ट कर दिया रिएक्ट मतलब बहुत क्रोध गुस्सा आ गया आपको देखिए ये सब चीज जो है ये नेचुरल है मैं तो यही समझता हूं कि ये जो भावनाएं हैं चाहे गुस्सा आने की या फिर आपको सरेंडर कर देने की यानी जिसमें कि सेल्फ पिटी हम बहुत कमजोर हैं हम बिल्कुल बेकार हैं हमसे कुछ नहीं होगा ये सब नेचुरल है और कभी कभी जब आप हमको यह लगता था कि जब हम बहुत नीचे हो जाते थे यानी जब बहुत ज्यादा सेल्फ पिटी आ जाती थी तो हमें अपने आप को समझाने के लिए बहुत अपने से लड़ाई करनी पड़ती थी और वो लड़ाई का मतलब गुस्सा अपने ऊपर आता था कि काहे हम ऐसा कर दिए जब साहब जब भी ऐसा होता था तो हम आपको बताएं कि उस समय में बस एक ही बात हमें समझ में आती थी कि भैया भगवान ने समझ दिया है कोई अति मत करो और हम आपसे भी यही कहेंगे साहब कि हमने जो किया वो तो अपने विचार से किया आप देख लीजिए कभी कभी तो हो सकता है कि भैया जब निराशा आए तो थोड़ी देर ठहर जाइए और फिर उसके बाद लड़ाई लड़िए कभी ऐसा हो सकता है कि ये भी समझ ले कि यार जो हो गया वो हो गया अरे यार अब जब फेल हो गए इंटरव्यू में प्रमोशन नहीं मिला तो अब हो गया अब क्या करोगे तो अब सवाल यह है कि निराशा जब आवे तो स्थिति को स्वीकार कर लेना ही उचित होगा और निराशा आए भैया एक दिन दो दिन चार दिन उसको रख लो हमने तो यही किया एक दिन दो दिन चार दिन रखा मगर यार आपको सच बता रहे हैं कुछ निराशाएं ऐसी भी हुई जो कि लंबे समय तक दो साल पांच साल तक चलती रही मगर अब हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि निराशा जो है भैया वो मेहमान है और वो जिंदगी की साथी नहीं होनी चाहिए आज तो हमारे दिमाग में निराशा ही निराशा छाई हुई थी उसकी वजह आपको बता दें कि अभी अभी हम एक टीवी सीरियल देखकर उठे उस टीवी सीरियल में एक खास बात ये थी कि एक उसकी एक मतलब प्रोटैगोनिस्ट यानी हीरोइन जो थी वो एक कोई नोवेल लिखना चाहती थी नहीं लिख पा रही थी दस पंद्रह साल से कोशिश कर रही थी तो उसने कहा कि साहब अपने पति पर आक्षेप किया कि मैं इस घर परिवार बच्चों शादी इस सब के चक्कर में अपनी नोवेल नहीं लिख पाई जो कि मेरी सारी जिंदगी का अरमान था तो उसके पति ने उससे क्या कहा उसने कहा कि अगर तुम चाहती तो इस सब के पहले ही नोवेल लिख लेती जो लिखने वाले होते हैं उनको पंद्रह बीस साल नहीं लगते बात खत्म हो गई अब मैं सोच रहा हूं कि उस महिला की ओर से अगर देखें तो वह महिला पूरा सीरियल जो मतलब पूरा जो नाटक था वो उस महिला की निराशा पर था और वह निराशा उसकी खत्म कब हुई जब उसने खुद को समझाया कि भाई यह सिचुएशन मेरी बनाई थी और इस सिचुएशन को कंट्रोल भी मैं ही कर सकती हूं दूसरे ने क्या कहा और क्या नहीं कहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सॉल्यूशन मिल गया वही सॉल्यूशन जो मैंने अपनी जिंदगी में इतने सालों के बाद ढूंढ पाया उस हमारे सीरियल में 40 41 मिनट तैंतालीस सेकंड के अंदर बता दिया गया साहब मैं अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने कितने सेकंड बोला होगा मगर मैंने भी आपको बहुत कम टाइम में बताया है मैं तो तैंतालीस मिनट नहीं 25 ही मिनट 25 मिनट 28 सेकेंड में मैंने अपनी बात पूरी कर दी उस महिला को तो पंद्रह साल लग गए ना समझने में हां मगर स्टोरी तो इकतालीस मिनट में ही खत्म हो गई ना उस विचारी ने एक दिन बिता के पंद्रह साल काटे ना हां तो हमने भी बहुत पंद्रह साल काटे अब हम साहब अपनी बात आज की यही समाप्त करते हैं और आपको भी ऐसी कोई बातें हो तो आप जरूर हमसे बताइए आपको मालूम याद है ना हमारा ट्विटर हैंडल एट द रेट हमने एक बात कही एच यू एम एन ई के k डबल ए टी के एच आई हमसे बता दीजिए दोस्तों से बता दीजिए आपको हम सच बताए निराशा की बात करते करते निराशा गायब भी होने लगती है खुद को बताइए दोस्तों को बताइए और आपको हम सच बताते हैं कहीं ना कहीं से आपको उस निराशा से निपटने का हैंडल मिल जाएगा तो साहब आज के लिए नमस्कार आपने अपना समय दिया उसके लिए धन्यवाद और अगले हफ्ते एज यूजुअल हसपे मामूल फिर मिलेंगे तब तक के लिए फिर से नमस्कार दुख हो कोई तब जलते हैं पथ के दीप निगा हो इतनी बड़ी साथी है, दुख तो अपना साथी है दुख तो अपना साथी है